कठोपनिषद अध्याद्वतीयी अेयद प्रेय स्नाथे पुष्छता तय श्रेयाद से साधो भवती हीयतीर्थ प्रेय वृणीते कल्याण का साधन अलग है और प्रिय लगने वाले भोगों का साधन अलग ही है वे भिन्न भिन्न भिन फल देने वाले दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैं अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन दोनों में से कल्याण के साधन को ग्रहण करने वाले का कल्याण होता है परंतु जो सांसारिक भोगों के साधन को स्वीकार करता है वह यथार्थ लाभ से भ्रष्ट हो जाता है श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तो संपरीत धीर श्रेय ही धीरो प्रेयो मंदो योग क्षेमा जुणीते श्रेय और प्रिय ये दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं बुद्धिमान मनुष्य उन दोनों के स्वरूप पर भली भांति विचार करके उनको पृथक पृथक समझ लेता है और वह श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य परम कल्याण के साधन को ही भोग साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है परंतु मंद बुद्धि वाला मनुष्य लौकिक योग क्षेम की इच्छा से ढोगों के साधन रूप प्रिय को अपनाता है सिया प्रियंश कामान अभिध्याचिकेतोति साक्षी नयता श्रृंका विमयी अवाप्तो हे उन्हीं मनुष्यों में तुम ऐसे हो कि प्रिय लगने वाले और अत्यंत सुंदर रूप वाले इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को भली भांति सोच समझकर तुमने छोड़ दिया इस संपत्ति रूप श्रृंखला वेणी को तुम नहीं प्राप्त हुए इसके बंधन में नहीं फंसे, जिसमें बहुत से मनुष्य फंस जाते हैं दूर में ते विपरी अविद्याद्येति विद्याभिपन न चिकेत समे नवा काम बहो लोलुपंत जो कि अविद्या और विद्या नाम से विख्यात है ये दोनों परस्पर अत्यंत विपरीत और भिन्न भिन्न भिन फल देने वाली हैं। तुम नचकेता को मैं विद्या का ही अभिलाषी मानता हूँ क्योंकि तुमको बहुत से भोग किसी प्रकार भी नहीं लुभा सके अविद्यायाम अंतरे वर्तमान स्वयंधेराह पंडित मनमानद्रम्यमा पर मूढ़ा अंधे नव नियम यथाधाह अविद्या के भीतर रहते हुए भी अपने आप को बुद्धिमान और विद्वान मानने वाले भोग की इच्छा करने वाले वे मूर्ख लोग नाना जोनियों में चारों ओर भटकते हुए तथा ठीक वैसे ही ठोकरें खाते रहते हैं जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा चलाए जाने पर अंधे अपने लक्ष्य तक न पहुँच कर इधर उधर धजकते और कष्ट भोगते हैं न सांपराय प्रतिभातिम प्रमाद्यंतम वित्त मोहे न मूढ़म आयम लोको नास्त पर मे पुन पुनर्वसमा पद्यते बे इस प्रकार संपत्ति के मोह से मोहित निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी को परलोक नहीं सूझता वह समझता है कि यह प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है इसके सिवा दूसरा स्वर्ग नरक आदि लोग कुछ भी नहीं है इस प्रकार मानने वाला अभिमानी मनुष्य बार बार निरे यमराज के वश में आता है श्रवण या बहुवी न लृणवंत बहवो यम न आश्चर्यो वक्ता कुशलोश ला आश्चर्य ज्ञाता कुशला आत्मतत्व बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता जिसको बहुत से लोग सुनकर भी नहीं समझ सकते ऐसे इस गूढ़ आत्मतत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष आश्चर्यमय है बड़ा दुर्लभ है उसे प्राप्त करने वाला भी बड़ा कुशल सफल जीवन कोई एक ही होता है और जिसे तत्व की उपलब्धि हो गई है ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ आत्म तत्व का ज्ञाता भी आश्चर्यमय है परम दुर्लभ है नरेवरे प्रोक्त ये सविज्ञेय बहुत चिंतम अन्य प्रोक्त गतिर नास्ती अल्प मनुष्य के द्वारा बतलाए जाने पर और उनके अनुसार बहुत प्रकार से चिंतन किए जाने पर भी जहां आत्म तत्व सहज ही समझ में आ जाए ऐसा नहीं है किसी दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश न किए जाने पर इस विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म वस्तु से भी अधिक सूक्ष्म है इसलिए तर्क से अतीत है नई सा तर्क मतिराप ने सा तर्केण मतिराप ये न प्रोक्ताने न सुनाय माप सत्यधतिवता से स्वादिंगो भूया निकेत प्रष्टाम हे प्रियतम जिसको तुमने पाया है यह बुद्धि तर्क से नहीं मिल सकती यह तो दूसरे के द्वारा कही हुई ही आत्मज्ञान में निमित्त होती है सचमुच ही तुम उत्तम धैर्य वाले हो हे न चिकेता हम चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे ही पूछने वाले हमें मिला करें जानम्य हम से निच ध्रुव प्राप्यते ही ध्रुव तत् ततो मैं निकेत ग्री अ्रव्य प्राप्तवान स्मृत्यम मैं जानता हूँ कि कर्म फल रूप निधि अनित्य है क्योंकि अनित्य विनाशशील वस्तुओं से वह नित्य पदार्थ परमात्मा नहीं मिल सकता इसलिए मेरे द्वारा कर्तव्य बुद्धि से अनित्य पदार्थों के द्वारा नाचिकेत नामक अग्नि का चयन किया गया अनित्य भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं अतः उस निष्काम भाव की अपूर्व शक्ति से मैं नृत्य वस्तु परमात्मा को प्राप्त हो गया हूँ काम सी जगत प्रतिष्ठा क्रोनन्यम अभय से पारो तो मदुर्गा प्रतिष्ठा दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचके तो सासाक्षी हे नचकेता जिसमें सब प्रकार के भोग मिल सकते हैं जो जगत का आधार यज्ञ का चिरस्थाई फल निर्भयता की अवधि और स्तुति करने योग्य एवं महत्वपूर्ण है तथा वेदों में जिसके गुण नाना प्रकार से गाए गए हैं और जो दीर्घकाल तक की स्थिति से संपन्न है ऐसे स्वर्गलोक को देखकर भी तुमने धैर्यपूर्वक उसका त्याग कर दिया इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो तम दुदर्शम गूढ़ मनु प्रविष्ट गुहाँ गहवरेष्टम पुराणम् अध्यात्म योगाधिगम देव मीरो हर्ष जो योग माया के पर्दे में छिपा हुआ सर्वव्यापी सबके हृदय रूप गुफा में स्थित अतएव संसार रूप गहन वन में रहने वाला सनातन है ऐसे उस कठिनता से देखे जाने वाले परमात्मदेव को शुद्ध बुद्धि युक्त साधक अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा समझकर हर्ष और शोक को त्याग देता है एकु संगृह्य मृत्य प्रवी्य धर्म अणुमेतम्य सोदते मोदी लिवृत सभ्य निकेतस मंडे मनुष्य जब इस धर्म में उपदेश को सुनकर भली भाति ग्रहण करके और उस पर विवेकपूर्वक विचार करके इस सूक्ष्म आत्म तत्व को जानकर अनुभव कर लेता है तब वह आनंद स्वरूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को पाकर आनंद में ही मग्न हो जाता है तुम तो नचकेता के लिए मैं परम धाम का द्वार खुला हुआ मानता हूँ अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद, अन्यत्र अन्य तस्माता किता कृतात अन्यत्र प्रभूताच भव्याच्च यती तद्व जिस उस परमेश्वर को धर्म से अतीत अधर्म से भी अतीत तथा इस कार्य और कारण रूप संपूर्ण जगत से भी भिन्न और भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों से तथा इनसे संबंधित पदार्थों से भी पृथक आप जानते हैं उसे बदलाइए सर्वे वेद यद मा मनंते तवांसर्वाच यदिक्ष ब्रह्मचर्य चरंते तत्ते पदम संग्रहण भ्रमीम्योमीत संपूर्ण वेद जिस परम पद का बारंबार प्रतिपालन करते हैं और संपूर्ण तप जिस पद का लक्ष्य कराते हैं अर्थात वे जिसके साधन हैं जिसको चाहने वाले साधक गण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वह पद तुम्हें मैं संक्षेप से बतलाता हूँ वह है ओम ऐसा यह एक अक्षर एक तद्यवाक्षरम ब्रह्म ए परम् परम एतवाक्षर ज्ञावा जो यदिक्षति तस् तत् यह अक्षर ही तो ब्रह्म है और यह अक्षर ही पर ब्रह्म है इसलिए इसी अक्षर को जानकर जो जिसको चाहता है उसको वही मिल जाता है एक तलंबन श्रेष्ठ एकलंबनम परम एतदालंबनम ज्ञावा ब्रह्मलोके लोके यही अत्युत्तम आलंबन है यही सबका अंतिम आश्रय है इस आलंबन को भली भांति जानकर साधक ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है न जायते मियते वा विप्चि ना कुकूव कश्चि अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते हम शरीर नृत्य ज्ञानस्वरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता ही है यह न तो स्वयं किसी से हुआ है न इससे कोई भी हुआ है अर्थात यह तो किसी का कार्य है और न कारण ही है वह नित्य सदा एक रस रहने वाला और पुरातन है अर्थात क्षय और वृद्धि से रहित है शरीर के नाश किए जाने पर भी नाश नहीं किया जा सकता इसका हंता मनते हन हं तुम हतश्चेन्मन मन्यतो हतम उभ तो नो नंति यदि कोई मारने वाला व्यक्ति अपने को मारने में समर्थ मानता है और यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मारा गया समझता है तो वे दोनों ही आत्मस्वरूप को नहीं जानते क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न मारा ही जाता है अणोरणीया महतो आत्मस्य महिला जनोर्निहो गुहायाम तमक्रतु पश्यतितशोको धातु प्रसाद महिमा नम इस जीवात्मा के हृदय रूप गुफा में रहने वाला परमात्मा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म और महान से भी महान है परमात्मा की उस महिमा को कामना रहित और चित चिंता रहित कोई बिरला साधक सर्वाधार परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ही देख पाता है आसीनो दूरम रजति सयानो याति यातिवत कस्तम मदा मदम देव मदन्यो ज्ञात अर्ति वह परमेश्वर बैठा हुआ ही दूर पहुंच जाता है सोता हुआ भी सब ओर चलता रहता है उस ऐश्वर्य की मद से उन्मत्त न होने वाले देव को मुझसे भिन्न दूसरा कौन जानने में समर्थ है अशरीरम शरीरेश महात विभूमात्म मीरो न शोचते जो स्थिर न रहने वाले विनाशशील शरीर में शरीर रहित एवं अविचल भाव से स्थित है उस महान सर्व्यापी परमात्मा को जानकर बुद्धिमान महापुरुष कभी किसी भी कारण से शोक नहीं करता नयत्मा प्रवचन न लभ्यो न बहुना श्रुतेन यमे वैष वृणुते तेन लभ्य तस्त्मा बृणते तनुस्वाम यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचन से न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है जिसको यह स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है नो दुश्चरिता ना शांतो न समाता ना शांत मानसो वापे प्रज्ञानुया सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी इस परमात्मा को न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो बुरे आचरणों से निवृत्त नहीं हुआ है न वह प्राप्त कर सकता है जो अशांत है न वह कि जिसके मन इंद्रियां संयत नहीं है और न वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन शांत नहीं है यहाँ चत्रम च उभे भवत ओदन मृत्युपेचनम कर य वेदयत्र संहार काल में जिस परमेश्वर के ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों ही अर्थात संपूर्ण प्राणी मात्र भोजन बन जाते हैं तथा तो सबका संघार करने वाली मृत्यु भी जिसका उपसेचन भोजन वस्तु के साथ लगाकर खाने का व्यंजन तरकारी आदि बन जाता है वह परमेश्वर जहा और जैसा है यह ठीक ठीक कौन जानता है द्वितीय वल्ली समाप्त